सतो सद्गम तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमृत गमय शांति शांति शांति <coughs> जननी शवीं पादपद्मे तयोशित्वा प्रणमामि तय मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी शांतात्मान जी महाराज श्रद्धेय स्वामी निर्विकल जी महाराज मेरे सम्मुख उपस्थित भक्तवृंद माताओं और सज्जनों अभी आज के इस सभा का चर्चा का जो विषय है मोक्ष इसके संबंध में शांतात्मानंद जी ने संक्षेप में आपको परिचय दिया है यह विषय बहुत वास्तविक ही गहन कठिन है वेदांत हम सभी वेदांत के बारे में चर्चा करते हैं वेदांत वेदांत कहते हैं और वेदांत समझने के लिए आचार्य शंकराचार्य ने जो प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं उन प्रकरण ग्रंथों में विवेक चुड़ामी भी एक है इस विवेक चुड़ामी में आचार्य कहते हैं कि यह वेदांत क्या है वेदांत का चरम लक्ष्य क्या है वेदांत आपने स्वामी जी का भी वेदांत सुना है पढ़ा है स्वामी जी कहते हैं कि मैंने केवल एक ही चीज का बार बार मैंने प्रचार किया है प्रसार किया है और वो है उपनिषद उपनिषदों को छोड़कर मैंने कुछ नहीं कहा उपनिषद क्या है वेदांत ही है उपनिषद भी वेदांत है तो ये वेदांत समझने के लिए स्वामी जी ने इसी का प्रचार प्रसार क्यों किया क्योंकि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है श्री कृष्ण देव की भाषा में जिसे हम कहते हैं ईश्वर प्राप्ति श्री कृष्ण गॉस्पेल में एक प्रत्येक पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति भगवत लाभ शास्त्रीय भाषा में इसी को मोक्ष मुक्ति कहते हैं और इस मोक्ष मुक्ति की व्याख्या यहां तक मनुष्य मनुष्य माने जीव दृष्टि से हम सब बेसिकली पहले एक जीव है इस मनुष्य जीवन में एक मनुष्य रूप में हम इस पृथ्वी पर हमने जन्म ग्रहण किया है ये हम लोगों का पहला जन्म नहीं है ऐसे कई सैकड़ों हजारों लाखों जन्म हो गए हैं बार बार हम आ रहे हैं क्योंकि इस ज्ञान के साथ मुक्ति का संबंध है कि हम एक जीव हैं जीव शरीर धारण करता है और शरीर धारण केवल मनुष्य ही नहीं अनेक प्रकार के पशु पक्षी प्राणी हैं सबको प्राणी कहते हैं इसलिए मानव को भी मनुष्य प्राणी कहते हैं कितने विभिन्न शरीरों में हम लोग घूम घूम कर मनुष्य देह को प्राप्त करते हैं मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद भी ये मुक्ति अथवा मोक्ष इस संबंध में चिंता करना बहुत कठिन है कई जन्म सैकड़ों हजारों लाखों जन्म मनुष्य के हमारे ऐसे निकल जाते हैं ये मुक्ति मोक्ष ये शब्द भी हमारे कान पर नहीं आते बहुत पुण्य के प्रभाव से अच्छे कर्मों के प्रभाव से इन सब बातों के हम करीब आते हैं हमें सुनने मिलता है इन्हीं बातों को लेकर आचार्य शंकर कहते हैं साधकों के लिए अगर वेदांत का तात्पर्य क्या है वेदांत अगर समझना है तो उसके जीवन में कुछ कंडीशंस है कुछ बातें अनिवार्य है कुछ बातें आवश्यक है जब तक यह बातें साधक के जीवन में नहीं आएगी वो वेदांत को समझ नहीं सकेगा वेदांत का तात्पर्य क्या है वेदांत माने क्या नहीं समझेगा और वेदांत मा का तात्पर्य ये मुक्ति मोक्ष ये क्या है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और इसके लिए उन्होंने चार बातें क्या कही है सबसे पहला कहा है जीवन में आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक अ जीवन में पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक हम सब लोग गॉस्पेल जानते हैं वचनामृत कथाम जानते हैं मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था सबसे पहले महाशय ने श्री रामकृष्ण को पूछा था कि महाराज क्या संसार में भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है संसार में रहकर गृहस्थ जीवन में भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है श्री रामकृष्ण कहते हां क्यों नहीं लेकिन नित्य नित्य वस्तु विवेक चाहिए वैश्वंबर पर हम पढ़ते हैं ठाकुर कहते हैं नित्य वस्तु विवेक चाहिए शास्त्र ग्रंथ में भी इसको नित्यानित्य वस्तु विवेक ही कहा है और फिर श्री रामकृष्ण कहते नित्य माने क्या जो नित्य है जो सदा वर्तमान है ईश्वरीय एक में सत्य है उसी को पकड़ के रहे और अनित्य क्या है ये जगत संसार दो दिन के लिए है दिखता है है दिखता चला जाता है। वो अनित्य है इस प्रकार जो अनित्य है उसको छोड़ दिया जो नित्य है उसको पकड़ लिया यही विचार है नित्यानित्य वस्तु विचार ये जब तक हमारे जीवन में नित्यानित्य वस्तु विचार नहीं आएगा हम इस अध्यात्म मार्ग में ये सत्य के मार्ग में अथवा जीवन का जो परम प्रयोजन है उस दिशा में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते अगर हम जगत को ही पक्का नित्य सत्यमान के जगत के लिए जिएंगे तो हमारे जीवन में साधकत्व नहीं आ सकेगा और जीवन में साधकत्व नहीं आ सकेगा तो फिर ये मुक्ति मोक्ष ये भी हमसे बहुत दूर रहेंगे इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक हमारे जीवन में पहले आना पड़ेगा आना चाहिए वही श्री रामकृष्ण माष्ट महाशय से कहते हैं आचार्य शंकर विवेक चुड़ामणि में कहते हैं कि साधक के लिए अगर उसको इधर आना है तो यह आवश्यक है फिर दूसरा कहते हैं इहा अमूत्र फलभोग विराग बोलते इह माने इस पृथ्वी पर अमूत्र मने पृथ्वी के परे जो दूसरे लोक है भूर्भो स्व महा जनत अपत्य पूर्व सात लोक है उस लोकों में भी बहुत भोग है हमने कठो कठोरिषद में नचिकेता का पढ़ा है नचिकेता ने सब भोग छोड़ दिए थे तो कहते हैं कि पृथ्वी के भोगों के लिए भी और पृथ्वी के परे दूसरे विभिन्न लोक है वहां के भोगों के लिए हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं रहनी चाहिए या उसके प्रति भी हमारा कोई आकर्षण नहीं रहना चाहिए इूत्र फलभोग विराग क्योंकि हमारे जो कर्म है हम करते हैं उन कर्मों से हमें कुछ मिलता है प्रत्येक कर्म का शुभ और अशुभ कर्म फल होता है कर्म फल होता है शुभ कर्म का शुभ फल होता है अशुभ कर्म का अशुभ फल होता है और शुभ कर्म हमें यहां पर भी सुख भो, सुख भोग देते हैं और इसके बाद दूसरे लोगों में भी सुख का सुख की अनुभूतियां देते हैं तो इसके प्रति भी हमारे मन में कुछ आसक्ति नहीं रहनी चाहिए स्वर्ग में जाऊंगा ब्रह्मलोक में जाऊंगा सत्यलोक में जाऊंगा जनलोक लोक में जाऊंगा ऐसा ऐसा प्रभाव अनुभव करूंगा नहीं कुछ नहीं होना चाहिए इसके प्रति भी हमें उदासीन विरागी होना पड़ेगा यहा मूत्र फलभोग विराग फिर तीसरी कंडीशन क्या है कहते हैं क्षमादिष्ठ संपत्ति क्षम आदि वो क्या है शम दम उपर ती श्रद्धा समाधान ये षट संपत्ति है यह छे गुण क्वालिटीज ये भी हमको लाना पड़ेगा ये भी जीवन में आना पड़ेगा और फिर कहते हैं इसके पश्चात ये तीन जब आ जाएंगे मनुष्य के जीवन में नित्या नित्य वस्तु विवेक इहा मूत्र फलभोग विराग शमादि षठ संपत्ति फिर बोलते हैं मुमुक्ष इसके बाद आएगा मुमुक्षुत्व और मुमुक्षुत्व माने क्या मुमुक्षुत्व माने मुक्ति की इच्छा देखिए मुक्ति की इच्छा को आचार्य ने कितने बाद में रखा है ये जीवन में थोड़ा थोड़ा थोड़ा जब सब कुछ आ जाएगा उसके बाद में हमारे मन में मुक्ति की इच्छा आएगी मुक्ति की इच्छा ना इतना आसान नहीं है मुक्ति बहुत कठिन जी बहुत कठिन चीज है आप लोगों में से बहुतों ने पढ़ा होगा मां के एक शिष्य थे चंद्रबाबू कलकत्ते में रहते थे नौकरी नहीं थी भाई ने घर से निकाल दिया था नौकरी ढूंढने के लिए पहले जान दे देंगे समझा गंगा किनारे गए प्राण दे देंगे फिर बोला नहीं देखेंगे कोशिश करेंगे उनके जेब में पांच छे पैसे थे छे पैसे थे कुछ एक पैसे से कुछ ये किया उन्होंने पूजा वीजा किया और पांच पैसे लेके गंगा में डाल दिए कुछ भी नहीं फिर कैसे भी करके भिक्षा मांग के थोड़ा चावल खाया कहीं से मांग कर और बहुत उदास होकर घूम रहे थे फिर विचार आया कि रामकृष्ण मिशन काम करता है बाग बाजार में भी एक रामकृष्ण मिशन है वहां जाके देखता हूँ कुछ होता है क्या करके बाग बाजार में बलराम मंदिर में आए वहां एक बहुत बड़ा चौकीदार खड़ा था बड़े बड़े मुछे वाला हाथ में डंडा लेकर तो उसको देखकर ये चंद्र डर गए और उसको कुछ पूछने के तो उन्होंने पूछा तो बोले नहीं यहां कोई नहीं है चले गए तो किसी ने देखा उनको और एक सज्जन कहा अरे तुम क्या मां का दर्शन करने आए हो जाओ जाओ वह उद्बोधन में मायरबाड़ी में जाओ उसको कुछ मालूम नहीं क्या माँ क्या और ये क्या बोलते चलो इसका मतलब यहां नहीं है और कोई दूसरी जगह है ऐसा बोल के वहां चले गए वहां गए और किसी को पूछा सामने कोई था बोले मुझे तो कुछ काम चाहिए मैं काम के लिए ढूंढ रहा हूं तो बोले देखो अंदर जाओ शारदानंद जी शारदानंद जी को पूछो शारदानंद जी के पास गए तो बोला कि मुझे कुछ काम चाहिए बोले तो क्या करते हो बोले अभी तो कुछ नहीं करता लेकिन आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा कुछ भी काम करूंगा देखिये ये जिस भाव से गए थे मां ने पहचान लिया था माँ ने ऊपर से कह दिया कि देखो वो जो लड़का आया है ना उसको रख लो वो मेरा छोटा मोटा काम करेगा और बस सारंजन कह दिया तुमको दस रुपये महीना देंगे इधर जो भी काम होगा माँ का करना पड़ेगा हाँ वो बहुत खुश हो गए कुछ भी नहीं था दस रुपए का नौकरी मिल गई काम मिल गया फिर मां जो भी बताती वो आश्रम का उद्बोधन में जब भी माँ वहां रहती काम करता नहीं तो फिर पब्लिकेशन में वहां किताब का पिकर बांधना बंडल इधर को उधर बुक्स को दे देना ये सब काम चंद्रबाबू करते थे ऐसा करते करते वो मां के बहुत क्लोज हो गए माँ है चंद्र हे चंद्र कहती थी और वो भी मां के साथ माँ तो माँ है बहुत क्लोज हो गए मां के साथ पांच दस साल हो गए शरद महाराज ने उसको ठीक से सेटल से करा दिया पैसा वैसा देकर घर बना दिया चंद्रबाबू ने अपनी फैमिली लेके आया ईस्ट बंगल से वहां बैठ गए इस प्रकार एकदम माँ की गृहस्थी में माँ के संसार में चंद्र बाबू अकोमोडेट हो गए ये चंद्र बाबू एक बार बेलूर मठ गए थे बेलूर मठ में शुद्धानंद जी के साथ उनकी बातचीत हो रही थी शुद्धानंद जी के साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ परिचय था क्लोज भक्त थे तो इन्होंने कहा मैं तो माँ के पास जाता हूं माँ को जो बोलता है माँ तो मेरे लिए सब करती है जो जैसा बोलूंगा वैसा करती है जो मांगा वो दे देती है शुद्धानंद जी बोले अच्छा चंद्र तुम माँ से मुक्ति मांग सकते हो बोले हाँ क्या मुक्ति मांग लूंगा माँ से चल ठीक है अब जाओगे तो माँ से मुक्ति मांगना बोले तो ठीक है बस दूसरे दिन फिर बना उद्बोधन चले गए और सुबह याद आया अरे शुद्धानंद जी ने कहा था सुधीर महाराज ने कि मां से मुक्ति मांगना तो वो ऊपर गए मां को मुक्ति मांगूंगा मुक्ति का अर्थ कुछ मालूम नहीं था लेकिन सुधीर वह समझता नहीं था लेकिन सुधीर महाराज ने कहा मुक्ति मांगो तो चले गए उद्बोधन ऊपर देखा कि मां उद्बोधन ने मंदिर में ठाकुर की पूजा के लिए बैठी है और ये दरवाजे में खड़े हो गए चंद्र बाबू और जैसे ही वो मुझे मां की तरफ देखा ऐसा भय उनके अंदर आया कि वो कांपने लगे जो चंद्र बाबू रोज मां के सैकड़ों काम कर रहे मां के आसपास घूम रहे आज उस, उनको वहां दरवाजे में खड़े होकर कांपने लगे मुख सुखने लगा वो मां को मुक्ति मांगने के लिए आए थे भूल गए और ऐसे खड़े हो गए कांपते कांपते फिर मां ने देखा और बोला चंद्र क्या बात है की चाहो क्या चाहते हो देखो मां ने पूछ लिया तो चंद्र बाबू ऐसी अवस्था हो गई मुझसे बोलते प्रसाद मां ने वहीं बैठे बैठे गंभीर भाव में इधर हाथ किया वो रखा है ले लो गए थे मुक्ति मांगने और दो संदेश खा के वापस ये मुक्ति मांगना इतना कठिन क्यों है मुक्ति मांगना इतना कठिन क्यों है क्योंकि मुक्ति एक चीज ही ऐसी है आज हम जिस बोध से जिस जगत में जीव भाव से जैसे रह रहे, रहे यह पूरा एक अस्तित्व ही जिसमें खत्म हो जाता है नाश हो जाता है ऐसी चीज यह मुक्ति है इसलिए मुक्ति की धारणा कर पाना महाराज ने बहुत सुंदर कहा बात अभी कहा कि ये मुक्ति विषय को लेके चर्चा करना बात करना ये भी बहुत रेयर है कोई करना नहीं चाहता ये मुक्ति की बात और मुक्ति की बात करने से डर लगता है मैं इसके पहले नागपुर में था वहां एक बहुत क्लोज डिवोटी उसके माता पिताजी यतीश्वरानंद जी के दीक्षित भक्त है माता जी पिताजी यतीश्वरानंद जी के इनके घर में सब बच्चे दीक्षित है वो खुद भी विधेश्वरानंद जी का दीक्षित है। लग, यंग लड़का तीस पैतीस का होगा एक बार पूछता है महाराज ये मुक्ति मुक्ति मिलने से फिर तो ये सब जगत खत्म हो जाता है हाँ खत्म हो जाता है कुछ नहीं रहता कुछ नहीं रहता कि वो एक रहता है अच्छा बहुत प्रवचन सुने आश्रम हमेशा आता है सबके क्यों प्रवचन सुनता है सब एक रहता है तो वो एक में बोर नहीं होता क्या अब देखिए इतना बढ़िया उसको बैकग्राउंड मिला है खुद दीक्षित है लेकिन इसकी धारणा कर पाना बहुत कठिन है वहां बोर नहीं होगा क्या मने हम लोग ऐसे एकत्व की भी कल्पना नहीं कर सकते अद्वैत या जहां मुक्ति मोक्ष की जो अवस्था है उसको बुद्धि से भी कैसी धारणा करना बहुत कठिन है वो अगर एक बार हो जाए जिसको मुक्ति मोक्ष कहते हैं जहां कुछ नहीं स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण में वहां देते थे अमेरिका में तो कहते थे कि देखो हम लोगों को अपनी इंडिविजुअलिटी अपना व्यक्तित्व खोने का डर है सबसे ज्यादा प्यार हम किसको करते हैं हम अपने आप को करते हैं अपने मैं को करते हैं और मोक्ष मुक्ति जान में क्या होता है इस मैं का विलय हो जाता है ये मैं खत्म हो जाता है और फिर मैं खत्म हो जाना माने फिर क्या क्या क्यों रहना क्या रहना मैं खत्म हो जाना क्या यह नहीं समझ के बहुत लोग तत्व ज्ञान के करीबानी अद्वैत में कुछ ये नहीं हमको तो पूजा पाठ भक्ति प्रेम नाचना गाना कूदना इसमें मजा आता है ये भक्ति ऐसी भक्ति बताओ भगवान बताओ ये क्या अद्वित और मुक्ति ये सब बातें ज्ञान की बातें हमको नहीं अच्छी लगती स्वामी जी कहते थे देखो ये जो आपका जो व्यक्ति व्यक्तित्व है आपका जो छोटा मय है वो मुक्ति या मोक्ष में विराटमय हो जाता है आज आप एक गिलास का पानी हो एक गिलास में अगर पानी भर दिया ये गिलास का जल उसको अगर हमने समुद्र में डाल दिया ये गिलास का जल हम है और समुद्र अगर मोक्ष मुक्ति ईश्वर है तो ये गिलास का जल अगर समुद्र में हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा हम खत्म हो जाएंगे स्वामी जी कहते हैं, हम खत्म नहीं होंगे हम तो समुद्र बन गए हम तो विराट हो गए पहले हम ग्लास में थे आज हम पूरे बाउंड्रीलेस सीमा रहित ऐसे हमारा अस्तित्व हो गया हम विशाल सागर हो गए इस विशालता को प्राप्त करना यही मुक्ति का कंसेप्ट है आज हम व्यक्ति अस्तित्व में जी रहे हैं व्यक्ति एक जीव जीव चैतन्य कहते हैं और दूसरा चैतन्य होता है समष्टि चैतन्य जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है सब पानी सागर में है और सब पानी जो है वो सागर की तरफ जा रहा है हम देखते हैं प्रत्येक नदी समुद्र की ओर बढ़ती है क्यों जैसे तैसे रुचि राम वचित्रा स्वामी जी ने भी वो तो, महिम्न स्त्रोत्र का श्लोक उद्धृत किया था कि सब नदियां सागर की ओर जाती है क्यों क्योंकि सब जल सागर से आया है वो सागर में ही मिलना चाहता है इसी प्रकार ये जो जीव है जीव चैतन्य है हम लोग हमारे भीतर सत्ता क्या है ये देह तो मालूम है सबको मालूम है कि ये देह तो आज ना कल जल जाएगा मर जाएगा देह तो रहेगा नहीं हां लेकिन इसके भीतर जो जीव सत्ता है जीव चैतन्य है वो देह को छोड़ देगी और चली जाएगी कामना वासना के अनुसार दूसरा शरीर धारण करेगी और किसी शरीर में जाएगी तो ये जीव चैतन्य ये क्यों बार बार शरीर लेता है इधर उधर क्यों घूमता है हजारों लाखों करोड़ों शरीरों में क्यों जाता है शंकराचार्य कहते हैं जीव कल्प कोटि कोटिशत करोड़ों कल्प ये जीव ऐसा घूमता है शरीर शरीर में से कि क्यों घूम रहा है शास्त्र कहता है कि जिसका जो स्वरूप होता है वह उसी में मिलने के लिए भागदौड़ करता है जैसे ये पानी जो है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है समुद्र तो सब पानी समुद्र की ओर बहता है सब प्रत्येक नदी समुद्र में जाके मिल जाती है और अपनी इंडिविजुअलिटी समुद्र में विलीन करके खत्म हो जाती है वैसे ही ये जो जीव है जीव चैतन्य है विभिन्न प्रकार से इस पृथ्वी पर जन्म लेता है कितने शरीरों में मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ है क्यों क्योंकि मनुष्य प्राणी इस प्रकार मुक्ति को मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जीवन में धर्म को धारण करके और ये जीव चैतन्य ईश्वर चैतन्य के साथ एक हो सकता है और वो एक होने के लिए ही उसका सब कुछ प्रयास है इसी को अभी महाराज ने कहा हम जो कुछ कर रहे सब मुक्ति के लिए कर रहे हैं हमारा हर प्रयास हमारा हर एफर्ट हमें मुक्त करने के लिए मुक्ति के लिए इन अदरवर्ड्स हमारे स्वरूप में जाने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है हम भी चैतन्य में जाना चाहते हैं चैतन्य के साथ एक हो जाना चाहते हैं हमें मालूम नहीं हमें मालूम नहीं लेकिन हम चाहते वही है हमारा प्रत्येक प्रयास जो होता है वो चैतन्य के लिए होता है सुख के लिए होता है और रहने के लिए होता है हम अपने आप को बेहोशी में रहना नहीं चाहते रखना चाहते हम चाहते हैं हम ज्ञान में रहे हम चाहते हैं हम कभी दुखी नहीं रहे हम सब सुख में रहे आनंद में रहे और हम हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं हम ऐसा कभी कल्पना नहीं कर सकते कि हम नहीं हैं कल्पना करके देखिए कि हम नहीं हैं आप कर ही नहीं सकते मैं नहीं रहूंगा हम नहीं सोच सकते हम ज्यादा से ज्यादा यह सोच सकते हैं कि शरीर नहीं रहेगा लेकिन मैं रहूंगा यह मैं हमेशा रहता है माने हमारा जो अस्तित्व है वो कभी नाश नहीं होता ऐसा अस्तित्व हमें चाहिए भी सुखपूर्वक ज्ञानपूर्वक और उसी का नाम है सच्चिदानंद और हम लोग उस सच्चिदानंद में जाने के लिए ही सब कुछ प्रयास कर रहे हैं बस जब सच्चिदानंद में हम पहुंच जाते हैं तो मुक्ति हो जाती है मोक्ष हो जाता है आज हम वो सच्चिदानंद को ही खोज रहे हैं लेकिन गलत दिशा में खोज रहे गलत दृष्टि से गलत दिशा में क्यों क्योंकि छोटे छोटे सुख में हम उसको ढूंढते हैं और छोटा छोटा सुख खत्म हो जाता है फिर हम दूसरे सुख के पीछे पड़ते हैं दूसरा सुख देखने लगते हैं वो भी खत्म हो जाता है सी प्रकार एक जन्म के बाद दूसरा जन्म और हजारों लाखों जन्म हम लोग जी जी रहे जी लिए हैं, फिर भी नहीं ये सब क्यों करना पड़ता है हमारा स्वरूप हमें उस ओर ले जा रहा है लेकिन ये स्वरूप की जो हमारे स्वरूप के स्वरूप की तरफ जाने की जो यात्रा है ये जो जर्नी है ये बहुत मनुष्य जीवन में किन्नी किन्नी भाग्यवान पुण्यवान जीवों के नसीब में होता है इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि आपका काम है केवल अच्छे कर्म करते रहो अच्छे कर्म करते करने से पुण्य संचय होगा महापुरुष महाराज कहते हैं एक जगह श्री कृष्ण देव के पास दो प्रकार के जीव आएंगे जो मुक्ति के लिए योग्य हो गए हैं मुक्ति कामी जीव जिनने जिन्होंने पिछले कर, जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पुण्यकर्मी जीव जिन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे जीव श्री कृष्ण देव के पास आएंगे और जो मुक्ति के बहुत करीब आ गए हैं जिनकी मुक्ति अब करीब करीब आ गए हो गए इसलिए श्री राम कृष्णदेव ने क्या कहा जो यहां आएगा उसको तीन पुकार में उसका खेल खत्म हो जाएगा जिसका आखिरी जन्म होगा उसको यहां आना पड़ेगा श्री राम देव कहते थे क्यों ये ईश्वर ये अवतारी पुरुष जीवों को मुक्ति देने के लिए आते हैं। ये जीवों को मुक्ति देने के लिए क्यों आते हैं क्योंकि अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम ये मुक्ति की तरफ क्यों प्रयास करना नहीं चाहते और करते भी है तो कितना ये टीडियस जॉब है कितना खतरनाक खेल है ये यह पूरा इंडियन ओशन तैर के जाने जैसा काम है कन्याकुमारी में एक बार मैं गया था देखा वहां ऐसे एरो लगाया था और एरो की सामने लिखा था 8000 थाउजेंड माइल्स उधर 8000 मील पानी है इधर भी कुछ लिखा था दूसरा एरो करके उधर भी ऐसा साढ़े चार पांच हजार कुछ फिगर लिखा था मैंने जमीन के लिए 8000 मील जाना पड़ेगा इधर साढ़े पांच छह हजार मील तो ऐसे ही मन में विचार आया कि समुन्द्र आदमी कभी तैर नहीं सकता पांच हजार आठ हजार मील कौन तैर सकता है इसको तो ये और ये जो हमारा संसार है इसको भाव कहा गया है ये भी सागर है जैसे ये लौकिक सागर हम तैर नहीं सकते वैसे ही ये भावसागर तरना भी बहुत कठिन है भाव के पार जाना इसलिए इस भावसागर से पार कराने के लिए बहुत जहाज आता है बहुत बड़ा जहाज स्टीमर आता है और यह अवतारी पुरुष ऐसे स्टीमर होते हैं इन स्टीमर में बैठने से हमारे जैसे लोग जो तैर नहीं सकते जिनकी ताकत नहीं है उस स्टीमर में बैठ के एक आध महीने में आराम से पहुंच जाते हैं आठ हजार मील अदरवाइज आठ हजार मील तैर के जाना हमारी बस का खेल नहीं है इसीलिए इनको कहते हैं मोक्ष देने वाले मुक्ति देने वाले ईश्वर सदगुरु जगत जीवों की मुक्ति के लिए ये लोग आते हैं कि जीवों की मुक्ति क्यों नहीं होती जीव मुक्ति अपने प्रयास से क्यों नहीं कर सकता क्योंकि जब तक मनुष्य कर्तव्य प्रधान नहीं होगा अपना कर्तव्य मानकर समझकर जिएगा नहीं तब तक उसके जीवन में धर्म नहीं आ सकता और जब तक जीवन को धर्म को आधार बनाकर वो अर्थ और काम जो चार पुरुषार्थ है हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष तो पहले जीवन में धर्म आना पड़ेगा धर्म को आधार बनाकर उसको अर्थ और काम माने अर्थ प्राप्ति और इच्छा पूर्ति ये दोनों काम धर्म के आधार पर उसको करने पड़ेंगे जब वो धर्म के आधार पर इस प्रकार अर्थ और इच्छा पूर्ति करेगा तब उसके अंदर मोक्ष की इच्छा आएगी जैसे तैसे अर्थ कमाकर जैसे तैसे इच्छाओं की पूर्ति करके हमारे अंदर मुक्ति की इच्छा नहीं आ सकती इसलिए हम देखते हैं कि खूब धन होना माने मुक्ति के मोक्ष के बहुत दूर होना क्योंकि सही धर्म मार्ग पर चलकर आप ऊट पटांग धन कमाई नहीं सकते मुक्ति के मार्ग पर आना है तो आपको धर्म मार्ग से अर्थ प्राप्ति करनी पड़ेगी और धर्म मार्ग से जो अर्थ प्राप्ति होगी उसी से आपको आपकी कामना पूर्ति करनी पड़ेगी जब ऐसा होगा तो आपके मन में ईश्वर क्या है मैं क्यों जन्म लेता हूं मुझे क्यों इस शरीर में रहना है मोक्ष माने क्या मुक्ति माने क्या कब होगी मेरी मुक्ति ऐसा विचार मन में आएगा अन्यथा नहीं आएगा अरे सब बेकार बातें है फालतू इसने मुक्ति देखी जब तक है तब तक मजा करो यावत जीवे सुखम जीवे ध्रुतम पीवेत जब तक जी रहे हो मस्त आयश करो बैंक से लोन लो एडवांस लो कर्जा लो डुबा दो आर सला घी खाके मजा करो यही फिलोसफी सबको जचती है इसमें तत्कालीन आनंद मिलता है तत्कालीन सुख मिलता है आजकल तो हम कंपनी निकालने के पहले ही वो कब एक साल के बाद डूबाना है या तीन साल के बाद डूबाना है इसको सोचकर ही हम बैंक से एडवांस लेते हैं क्यों क्योंकि बस अपने को तो मजा करना है इस प्रकार का आनंद करने की वृत्ति हमें मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगी हमें मुक्ति की इच्छा हमारे अंदर पैदा नहीं करेगी और ये मुक्षुता देने के लिए इस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा और यह ऐसा जीवन जीने में सबसे बड़ी बाधाएं क्या है सबसे बड़ी बाधाएं यह है ये हमारी पांच इंद्रियां जिसके हम गुलाम होकर जी रहे हैं शब्द पर स्वरूप सगंध पांच इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, ऐसी ये दस इंद्रिया हमारे भगवान ने दे दी है ग्यारहवां मन दे दिया है इंद्रिया मन के साथ इस संसार में बार बार आता है और इंद्रियों के सुख प्राप्त करता है और उसी में आनंद मानकर जीते रहता है और इस इंद्रिय सुख के परे जाने की इच्छा ही हमें नहीं होती क्योंकि मोक्ष मुक्ति की बात कहने से पहली बात अगर सामने आती है वो आता है ये इंद्रिय सुखों का त्याग सबसे कठिन बात त्याग की बात मत करो छोड़ना पड़ेगा ऐसा बात मत करो और ऐसा हमको धर्म बताओ ऐसा अध्यात्म बताओ जिसमें हमें कुछ नहीं छोड़ना पड़े ऐसा धर्म बहुत पॉपुलर होता है जिसमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा सब मिलेगा सब मिलेगा लेकिन श्री कृष्ण देव का जो धर्म है उसमें श्री राम कृष्ण के इसलिए इसलिए श्री रामकृष्ण के पास बहुत कम लोग आते हैं मुझे लोग पूछते हैं यहां तो आप लोग इतने आए हमारे यहां तो इतने लोग देखने को ही नहीं मिलते कभी क्यों नहीं आते क्योंकि श्री कृष्ण का जो भाव है वो त्याग का भाव है त्याग का भाव सब लोग सहन नहीं कर सकते त्याग की बात भी सब लोग सहन नहीं कर सकते छोड़ने की बात करने से ही लोग भाग जाते हैं क्यों क्योंकि ये इतना कठिन है उसको स्वीकार करना केवल साधक स्वीकार करता है जिसके अंदर थोड़ा साधक भाव आया है जिसने पिछले जन्मों में थोड़े अच्छे कर्म किए हैं पुण्य कर्म किए हैं इसीलिए महापुरुष महाराज ने कहा कि पुण्यकर्मा जो पुण्यकर्मा जीव है वे ही ठाकुर के पास आएंगे और वही मोक्ष के अधिकारी है दूसरे नहीं आ सकेंगे फिर इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये स्वरूप को जानना अथवा हम जो थे इसमें लौटना यही मुक्ति कहलाता है क्यों मुक्ति कहलाता है क्योंकि ये जो स्वरूप में लौटना अथवा मुक्ति का जो स्वरूप है उसमें ये नानात्व ये खत्म हो जाता है कहते हैं अविद्या काम कर्म ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है अविद्या काम कर्म ये संसार जो है ये अविद्या से उत्पन्न हुआ है अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ये अज्ञान के कारण हमको जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाओं का अनुभव हो रहा है हम जागृत अवस्था में समझते हैं कि हम जगे हैं लेकिन जागृत अवस्था में हम जगे नहीं हैं, हम चैतन्य की दृष्टि से सोए हैं। हमें चैतन्य में जगना है एक जनवरी 1886 एटी सिक्स श्री देव ने सब भक्तों को आशीर्वाद दिया था तो चैतन्य हो माने तुम जग जाओ चैतन्य में जग जाओ माने आज हम सोए हुए हैं आज हम क्यों सोए हुए हैं आज हम अज्ञान में सोए हुए हैं इसलिए आज हम ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाओं में रोज हम जाते हैं खेलते हैं उसको हम सत्य समझते हैं ये सब अज्ञान की अवस्था है इनके परे जाना इनसे छूटना इनके परे जाकर इनसे छूटना तब कहीं हम वास्तविक जग जाएंगे चैतन्य में जाएंगे और वो वास्तविक जगना है और वो है वहां हमारा स्वरूप वहां पर है स्वामी तूर्यानंद जी कहते हैं कि जब मैंने वो श्लोक पढ़ा था जीवन सुख प्राप्ति होते हुए न तो संसार काम्यया क्या है वो देहा धारणम आत्मा नित्य मुक्तेन न न तो काम्य वह तुर्यरण जी का वो श्लोक है कि हम तो संसार के लिए जन्म नहीं लेते हैं हम तो नित्य मुक्त आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमारा जन्म होता है देखिए महापुरुष लोग बराबर असली चीज पकड़ लेते हैं हम लोग उसकी धारणा ही करते करते हमारे जीवन के बाद जीवन चले जाते हैं इसलिए उसकी धारणा कर सकना तो ये जागृत में हम जगे नहीं हैं ये पहले अनुभव में करना ये जागृत में हम पहले बंधन में है ये समझना और जब हमें समझेगा कि हम बंधन में है हम जगे नहीं हैं हम अज्ञान में जग रहे हैं अज्ञान में सो रहे हैं अज्ञान में सब काम कर रहे हैं अज्ञान में हमारे सब कार्य संपन्न हो रहे हैं जब हम ये समझेंगे तब हमें लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं कब तक करना है जब हम ये अच्छे मार्ग में रहेंगे तब ऐसा मन में विचार आएगा अन्यथा वो भी नहीं आएगा फिर कौन सा विचार मन में आएगा कि बोली संसार में ही और और और चाहिए काम क्रोध लोभ संसार में बांधने वाली चीजें क्या है काम क्रोध तथा तो लोभ भगवान भगवान गीता में कहते हैं काम क्रोध लोभ ये तीन में पढ़कर हम लोग जीव इसी संसार को यह सर्वस्व मान के जीता है लेकिन वो बंधन है और इसे छूटना है तो कभी मन में नहीं आता साधक के मन में ही आता है और साधक के मन में ये आता है इसलिए फिर इससे छूटने के लिए वो थोड़े प्रयास करता है फिर ये इंद्रियों में जीना ये बंधन है ये उसको समझता है इसलिए सबसे पहली आवश्यकता हमारी ये है कि हमको ये अनुभव करना है कि आज हम बंधन में हैं अगर बंधन में यही नहीं समझा तो हम मुक्ति की इच्छा क्यों करेंगे हमारे भारत में ये बंधन मुक्ति मोक्ष शब्द इतने हमने ऐसे यूज किया है बचपन से हम लोग सुनते आते हैं और इसलिए वो शब्दों का अर्थ हम समझने की कोशिश ही नहीं करते नागपुर आश्रम में एक बार हमारे सेंट्रल जेल में आश्रम की लैंड है तो कुछ थोड़ी सी एक पीस हमें मिला था उसका पोजीशन देने के लिए वो इंस्पेक्टर और कुछ आए तो वहां एक दो तीन एक वो सीशम के पेड़ थे तो वो लोग बोले ये पोजीशन देने के पहले हम सीशम के पेड़ काट के ले जाएंगे क्योंकि ये बहुत कॉस्टली वुड है तो वो कैदियों को लेकर आए वो सीशम के पेड़ काटे उन्होंने काट रहे थे तो कैदी लोग थे अपने यूनिफॉर्म में हम लोग देख रहे थे हम उस समय ब्रह्मचारी थे वहां खड़े थे तो ऐसे ही बात करते करते उनको पूछा रहे आप लोग यहाँ क्या है कब आए कब से यहाँ हो जेल में बोले हो गए आठ साल हो गए बोले आठ साल हो गए क्यों आए या नहीं ऐसे एक बार मर्डर हो गया था एक मर्डर हो गया तो हमको चौदह साल की सजा हो गई तो इसलिए है आठ साल हो गए अभी हमारे ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे जेल में चले जाएंगे हम ऐसा कैजुअली बोल रहे थे तो फिर वो पेड़ काटते काटते वो कैदी हमको कहता है कि स्वामी जी आप भी तो जेल में हैं मैं बोला अरे हम कैसा जेल में हैं हम जेल में नहीं है जेल में तुम हो बोले नहीं नहीं ये संसारी तो एक जेल है देखो चोर मर्डर करके जेल काट रहे हैं लेकिन मुक्ति और बंधन और जेल की भाषा बात कर रहा है हमारे भारत में ना ये बड़े बड़े शब्दों की कमी नहीं है हम लोगों ने उसको घीस घीस कर ऐसा एक चिकना चुपड़ा बना दिया है कि वो रहते नहीं है देखो उसने भी ज्ञान बता दिया मुझे <laughs> कि तुम भी जेल में हो वास्तविक बात सत्य है वास्तविक उसकी बात सत्य है कि हम सब जेल में ही है बंधन में है लेकिन क्या हम ये बंधन में है जगत रूपी बंधन में है म्याय रूपी बंधन में है देह रूपी बंधन में है इंद्रियों के जकड़ में फंसे है क्या मुझे अनुभव होता है क्या मैं सोचता हूं बहुत कम कभी कभी हमेशा नहीं आता अगर हमेशा यह भाव मन में विचार रहेगा तो मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए मुझसे बहुत ज्यादा एफर्ट होंगे लेकिन उसी को बनाए रखने के लिए ये इस प्रकार के आयोजन सत्संग साधु संघ इसलिए मास्टर महाशय को ठाकुर ने कहा था नित्यानित्य वस्तु विवेक भगवत स्मरण नाम स्मरण और साधु संघ इन सब बातों से ये मुक्ति मोक्ष की चर्चा मुक्ति मोक्ष का विषय हमारे मन में अच्छे भाव से बैठ जाता है और फिर हमें लगता है कि अरे हम जो जी रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं वो मैं क्यों कर रहा हूं जैसे कोई मुझे पकड़ के मुझसे करा रहा है धुतरा दुर्योधन कृष्ण को क्या कहता है केना देवेन देवे न यथा नियुक्त हो तथा करोमी कौन मुझसे ऐसा कराता है दुर्योधन कहता है वो भी भगवान को थोड़ा सा ज्ञान दे देता है मैं नहीं कर रहा हूं उसको वो नहीं समझ रहा है कि उसका जो काम है उसका द्वेष है उसका जो अहंकार है वो उसे ये करा रहा है हमको भी नहीं समझता ऐसे कि हमारी आसक्ति है हमारी लालसा है वो हमसे ये करा रही है नहीं समझता हम लोग करते रहते हैं ये जब समझ जाएगा तब हम जग जाएंगे और जब हम जग जाएंगे तब ये वास्तविक मोक्ष मुक्ति पाने के लिए हम लोग व्याकुल होंगे तब हम ठाकुर की बात माँ की बात मां मुक्तिदायिनी कहते हैं मां को ठाकुर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अवतार आते हैं तो लाखों लाखों जीवों को मुक्त कर सकते हैं इसलिए आते हैं जीव अपने प्रयास से मुक्त होना बहुत कठिन है अवतारी पुरुष आकर ऐसे मुमुक्षु लोगों को जो मुक्ति चाहते हैं मुक्ति के करीब आए हैं दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे आ गए हैं वो दिल्ली में आ गए मुक्ति के करीब आ गए हैं तो उनकी मुक्ति हो जाएगी लेकिन जो बहुत दूर है उनको नहीं मिलेगी जो बॉर्डर के आसपास घूम रहे हैं, उनको बोलेगा देगा उसको जो यहाँ खड़ा तो है करीब है जिन्होंने अपने जीवन में सब बातें जानकर समझ कर उस प्रकार जीने का प्रयास किया है वो छूट जाएंगे उन्हें मोक्ष मिल जाएगा मुक्ति मिल जाएगी और ये संसार की दासता से इंद्रियों की दासता से जगत की दास्ता से और पुनर्पिजनम पुनर्पिमरणम पुनर्पिजन जठरे शयनम ये जो खेल है ये खत्म हो जाएगा यही मोक्ष देने के लिए भगवान श्री राम कृष्ण देव थे उन्हीं की कृपा से आज हम लोग यहां पर है और ये जो इस प्रकार का आयोजन हो रहा है सत्संग हो रहा है मैं धन्यवाद देता हूँ स्वामी शांतात्मानंद जी को इतना सुंदर विषय देकर उन्होंने मुझे एक अवसर दिया इस बात पर चर्चा करने के लिए और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ आपने शांतिपूर्वक सुन लिया और श्री राम कृष्णदेव से यही प्रार्थना करता हूँ ये मुक्ति की इच्छा मुक्ति की कामना मोक्ष की प्रेरणा हमारे हृदय में वो जीवित कर दे जागृत कर दे धन्यवाद ओम शांति शांति शांति हरिओम श्री राम कृष्णार्थ नमस्ते